आकाश कार्य से वायरकार शब्द वस्तु तादात्म प्रतीत सत्व विवेचन अप्रयोजकम इत आशंक्य आकाश है सब का का कार्य है आकाश का कारण शब्द ब्रह्म है सब वस्तु अधिष्ठान है में आकाश अध्यस्त है तो दोनों का तादात्म्य होता है सद के साथ आकाश का तादात्म्य की प्रती होती है आकाशम इसे तादात में होता है जैसे सर्वो अस्थि अस्थि है अधिष्ठान सत्ता सर्प की सत्ता नहीं फिर कहते सर्वो अस्थि अधिष्ठान का सत्ता सर्प में अध्यास होता है। तो की है। दिखती है इस प्रकार सब में आकाश है आकाश के साथ सब वस्तु का तादात्म्य अभ्यास होने से आकाश भी सदरूप होता है आकाशम सद आकाश अस्थि तो ताजात्म होता है ताजात्म प्रतीत होने के कारण आकाश को सद वस्तु से विवेचन करना चाहिए क्योंकि एक ब्राह्म भ्रम हो जाता है आकाशम सत आकाशम अति अति आकाश ऐसे कहते सत अलग आकाश अलग ऐसे मालूम नहीं होता है इसलिए विवेचन करना चाहिए वो तो ठीक है किन्तु वायु तो कोई सद वस्तु का कार्य नहीं सद वस्तु वायु का कारण है ही नहीं जैसे कारण नहीं तो अकारण सद वस्तु के साथ वायु का तादात्मा नहीं होगा शंका कहता है आकाश कार्य से वायु वायु तो आकाश से का कार्य हो वायु किसका कार्य हुआ तो इसका कारण कौन हुआ तो सद वस्तु का कारण है अकारण भूत सद ना वायु का कारण हो गया आकाश सद तो कारण नहीं हुआ तो वायु और अकार भूत सद वायु का अकार हो गया सदवस्तु उसके साथ वायु का तादात्मक प्रतीत कारण के साथ कार्य का तादात्मक प्रतिति होती है मृद घट वायु का कारण नहीं सदवस्तु अकारण है इसलिए अकारण सदवस्तु के साथ वायु का तादात्म्य नहीं होता है प्रतिति नहीं होती प्रतीत ज्ञान तादात्म्य ज्ञान नहीं होने से सतो विवेचनम अप्रवेजन सत्य से विवेचन करना वायु का कोई प्रयोजन नहीं क्या जरूरत है लाभ नहीं ऐसा शंका करने पर उत्तर देते साक्षात संबंध अभाव है भी परम्पर या संबंध स्थितिया साक्षात सद के साथ वायु का संबंध नहीं होने पर भी परंपरा से आकाश के द्वारा संबंध है आकाशात्मक सद वस्तु से वायु की उत्पत्ति होती है कहते है। सद्वस्तु नेकदेशस्ता। सद्वस्तु नेकदेशस्ता। माया माया देश वायुः वायुः प्रकल्पितः मै तत्रकदेश गेश्येक गो वायु प्रको एक दश में माया है पहले बताया है। एक माया, के तत्र माया एक, माया एक में आकाश हे त्रापि एक वायु आकाश के एकदश में वायु है ब्रह्म में माया कल्पित वायु में एक देश में आकाश कल्पित है आकाश से एक देश में वायु कल्पित है अर्थात परंपरा से आकाश वायु के साथ वस्तु का संबंध है संबंध होने से तादात्मक प्रती होती है वायु रस्ती ऐसे वाहन होता है तादात्मक प्रती होने से विवेचन करना चाहिए वायु शब्द से भिन्न और मिथ्या है ऐसे विवेचना करना चाहिए विवेचन करने से वायु में जो सत्यता बुद्धि नष्ट हो जाएगी आकाश में जैसे सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाती विवेचन करने पर सद में छिद्र नहीं ठीक इसी प्रकार वायु रस्ती वायु सन ऐसे प्रतीत होती है सद वस्तु के साथ प्रती होती है और विवेचन करने से ही सत्य भिन्न वायु की प्रतीत होने पर ही वो कल्पित है मिथ्या है वास्तव नहीं ऐसे विवेचन का फल है इसलिए विवेचन करना चाहिए एवं सदवायु संबंध प्रदर्श्य सद वस्तु ब्रह्म और वायु जन का परम्परा से संबंध दिखाया क्योंकि वायु आकाश में आकाश माय में माय सद में, में, में संबंध दिखा करके तयो धर्मतो भेद ज्ञान तयो सद वस्तु और वायु दोनों के भेद ज्ञान के लिए धर्म के द्वारा सद का धर्म वायु का धर्म बताएंगे तो सद तो अलग है निर्धर्म का और वायु का धर्म बताएंगे भेद ज्ञान आय धर्म से भेद ज्ञान के लिए वायु प्रतीयमान धर्मानाह। वायु में जो प्रतीयमान धर्म है ज्ञान के विषय जाने जाते हैं ज्ञान के विषय जो धर्म है प्रतीयमान ज्ञान के विषय प्रतीयमान धर्म को कहते हैं वायु में जो धर्म प्रतीत होते हैं जिनका ज्ञान होता है पहले बताते हो यह धर्म वायु में है सब में नहीं सिर्फ धर्म के द्वारा वायु को सब से भिन्न समझना है शोषस्व गिर वेगो बेगो। मता मता सन्माया सन्माया वायुधर्मा इका स्वभा व्योमी वायुगा शोषस्पर्श शोष स्पर्श शोष है सुखाना वायु का धर्म है स्पर्श है वायु का गति है गमन कर्म है वेग वायु धर्म इमे मता वायु के धर्म ही माने ये तो वायु के धर्म हो गए और त्रय स्वभाव सन्नायाम ये ते भी वायु का सदवस्तु का जो स्वभाव है माया का स्वभाव है आकाश का जो स्वभाव है क्योंकि वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण माया माया अध्यस् सद है, इसलिए सदवस्तु का माया का आकाश का जो धर्म तेपी वायु का वो भी वायु में है वायु का तो अपना स्वभाव हो गया सो संस्पर्श करती वेगा और सद का स्वभाव माया का स्वभाव आकाश का स्वभाव यह तीनों भी वायु में है एवं धर्मान भव, स्वं, स्वं, प्रति, धर्मान। धर्मा प्राप्ति प्रतिष्ठधर्मा के विशेषधर्म हे शोश स्पर्श गतिग कथनकर्क उत्तर कथन कर्के अभिप्रोधा भाषण अधायक उक्तिबंध कथनकर्क कारणत आह कारण से प्राप्त तान मत्र धर्मान आह कारणों से प्राप्त है धर्म प्राप्त आह प्राप्त धर्म को कहते हैं त्रय स्वभाव समाया जो तीन है ते वो भी भाई में है समाया व्यम ये त्रय स्वभाव सद माया आकाश ये तीनों का जो तीन स्वभाव है शीला विशेषा स्वभाव विशेषाह है धर्म ते वाययुग वायु गच्छन वायु वायु विद्य वायुमें ओ भी हे क्या क्या है आगे बताएंगे तो वायु वा... के धर्म तीन धर्म सद्वस्तु माया और आकाश का क्या है तीन ऐसा संक्रांति क्या कहते हैं वायु रस्ती सद्भाव सो वाय पृथक कृते निपता माया स्वभाव व्योमगोध्वनि तो सद वस्तु का धर्म है सदभाव सत्ता वायु में प्रतीत होती है वायु रक्ति ऐसे भान होता है वायु रक्ति जो भान होता है प्रतीत होती है वायु में सदवस्तु का तादत्म है वायु रक्ति तो वायु में सद्भावो, वास्तव वायु नहीं कल्पित है फिर वायु रष्टि से प्रतीत होती है सद वस्तु का धर्म सद्भाव वायु में है एक हो गया दूसरा माया का धर्म क्या है माया का धर्म है निस्तत्व रूपता वास्तव तत्व तो माया का है निस्तत्व रूपता माया का कैसे देखो सतो वायु पृथक पृथ्वे निस्तत्व रूपता सतह वायु पृथक सत वायु को पृथक करो सत से भिन्न भाई का क्या स्वरूप वास्तव होगा नहीं सत्य भिन्न जो कुछ भान हो असत सत्य सत्य हो तो वास्तव स्वरूप है भाई का नहीं सत्य भिन्न भाई का वास्तव स्वरूप नहीं किंतु भान होता है तो यदा तथा मान तत मिथ्या सपन गजादिवत पहले आया है भात इति चेत भात नाम भूषण माइक से त्लोग ऐसे तत् भेद करेंगे तो आकाश असत चिंतन करो अरे भान होता है तो भान हो ये तो माई का भूषण है जो नहीं होने पर भी दिखता है वही तो मिथ्या है सपनों का जापत ठीक है भाई को पृथक करो सद से वास्तव है नहीं है अरे भान होता है तो मिथ्याषा मान तुम मिथ्या तो निस्तत्व रूपता वायु में है सत्य भिन्न करेंगे वायु का कोई वास्तव स्वरूप रुप नहीं रहता है इसलिए निस्तत्व रूपता वायु में है जो कि माया का धर्म है सत का धर्म सत्ता सदभाव वायु में है वायु रस्ती प्रतीत होता है माया का धर्म है निस्तत्व रूपता वह भी वायु में है क्योंकि सद वस्तु से पूछा करने पर वायु का कोई तत्व नहीं है माया का धर्म आ गया व्यमो को ध्वनि आकाश में ध्वनि है शब्द आकाश का ध्वनि वायु में है वायु में वायु में शब्द होता है चलते समय का शब्द वायु में शब्द है तो वायु का वायु में तीनों आ गया सद का सद्भाव और माया का निश्चित और आकाश का शब्द ये तीनों वायु में है अपना तो गुण है सोश स्पर्श गति वेग और सत माया व्योम इन इनका तीन गुण धर्म भी है ठीक है नहीं वायु अस्थि से व्यवहार हेतु सदरूपत्व वायु अस्थ्य से व्यवहार होता है वायु अस्थि शब्द प्रयोग किया जाता है तो व्यवहार हेतु सदरूपत्व व्यवहार का कारण है सदरूपत्म यह सद का धर्म है सदरूपत्व वायु में नहीं है किन्तु व्यवहार होता है ये सद का धर्म एक हो गया वायु सद वस्तु में है सद से वायु को पृथक विचार करे विभेचित असत्य क्या भान होगा वायु में सत से भिन्न वायु सत्य भिन्न तो असत्य सत विलक्षण हो गया तो निस्तत्व रूपत्म असत्व नहीं निस्तत्व इत्या समाया धर्म द्वितीय हो गया शब्दों व्यम्न सकाशाद आगतो आकाश से आया गुण शब्द धर्मस्थिति तीन धर्म हो गए ये वाई में है माया अभी शंका करते हैं आकाश का जो विवेचन चल रहा था उस समय कहा सद्वस्तु वायुआदि में अबूत हे आकाशवायु आदि में अनुभूत नहीं है इसलिए सद्वस्तु से आकाश भिन्न है, ऐसे कहा गया था अभी कहते आकाश का शब्द वायु में अनुभूत है शु व्योम विवेचन प्रस्ताव वायुआदीस्वन सत न्योमेति भेदधि वायुआद आकाशाभूतिर्वाता इधान व्योहनते अतः पूर्वोत्तर विरोध नन कह कर शंका करते व्योम विवेचन प्रस्ताव आकाश का विवेचन जो पहले आरंभ हुआ उसमें श्लोक आया था वायु आदि सत न तो व्योम वायु आदि में सत अनुभूत है वायु तेज अस्थि जलम अस्थि सत सत की अनुभूति है किंतु व्योम आकाश वायु आदि अनुभूत नहीं है कोई नहीं कहता वायु आकाश तेज आकाश जलम आकाश इसे नहीं कहा जाता है आकाशी की नहीं है सद वस्तु की अनुभूति वायु में है ऐसे पहले कहा था इसलिए दोनों का भेद ज्ञान हुआ सद से आकाश भिन्न है यदि भिन्न नहीं होता जैसे सद की अनुभूति वायु में है वायुस्थी जलम अस्थि पृथ्वी अस्थि यदि आकाश सद एक होता तो जैसे अस्थि अस्थि वाहन होता है अनुभूति है सद की ऐसे आकाश की अनुभूति होनी चाहिए पृथ्वी में आकाशम जलम आकाशम ऐसा कहना चाहिए ऐसा कहा जाता है आकाशम नहीं होता है तो भेद ज्ञान हुआ ऐसे पहले कहा था इतना आकाशानुभूति निवारिता वायुवाद्यू में आकाशी की अनुभूति नहीं है निवारण की गई अनुभूति का निवारण किया गया इधर इधानी व्योमानुभूति अभी दिए थे इधर कहते आकाशी की अनुभूति वायु में तो परस्पर विरुद्ध हुआ यदि पूर्वोत्तर विरुद्ध पूर्व में कहा वायुवाद में आकाश नहीं अभी कहते वायु में आकाश है तो पूर्वोत्तर विरुद्ध ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी सर्वत्र व्याहतं वृत्ति व्याहतं नेतृ व्योमाधुना कथंग सर्वत्र सतोत्र सत अनुभति सदवस्तु की अनुभूति सर्वत्र है वायु जल तेज पृथ्वी सर्वत्र सद्वस्तु की अनुभूति है ऐसे जलमस्ती पृथ्वी अस्थि वायु सन जलम सत ऐसे भान होता है व्यमनो न आकाश की अनुभूति सर्वत्र नहीं है वायु आकाशम तेज आकाशम ऐसे नहीं होता है व्योम नुरा ईदिम पूरा पहले पूर्व पूर्व में कहा गया था पूरा पूर्वे इतम उत्तम कहा गया था सदगस्त की अनुभूति है सर्वत्र वायु आदि में किंतु आकाशी की अनुभति नहीं इसे पहले कहा गया था अर्धुना व्योमा अनुभति अभी कहते वायु में आकाशी की अनुभति अभी तीन गुण बता दिया एक ब्रह्म का सब स्वभाव माया स्वभाव और व्योम का तो वायु आदि में व्योम की अनुभूति कहते है कथम व्याहतम बचा व्याहत परस्पर विरोधी शब्द कैसे नहीं होगा तो विरोधी तो हो गया ऐसे शंका करने वाला कहता है ठीक है व्योमानुभूति अधुना उचित व्योमानुभूति और अधुना अधुना अधुना उचित अभी कहते हैं आकाश अनुभूति कहते हैं तो परस्पर विरोध कैसे नहीं होगा परस्पर विरोध तो हुआ, तो उत्तर देगा सिद्धांति सिद्धांति कहता है पूर्व अवकाश लक्षण स्वरूप अनुभूति निवारिता आकाश का जो अवकाश स्वरूप है उसकी अनुभूति वायु आदि में निवारण की अनुभूति का निवारण किया गया अवकाश लक्षण जो स्वरूप आकाश की अनुभूति नहीं है अब ये आकाश के धर्म की अनुभूति कहते हैं वायुवादि में आकाशिक की अनुभूति अभी नहीं कहते पहले आकाश अनुवृत्ति का निवारण किया गया अभी आकाश अनुवृत्ति नहीं कहते आकाश के जो धर्म शब्द उसकी अनुभूति कहते धर्मानुवृति रेवा स्वरूपानुवृति पहले निवारण किया गया था किसका स्वरूपानुभूति का स्वरूप आकाश की अनुभूति भाई आदि में नहीं है अभी क्या भाई में आकाश का स्वरूप की अनुभूति कहते आकाश के धर्म शब्द की अनुभूति है इधानीम धर्मानुभूति रे वो धर्म की अनुभूति किस की? धर्म की शब्द रूप धर्म की अनुभूति भाई में कहते न स्वरूपानुभूति स्वरूप की अनुभूति नहीं कहते स्वरूप की अनुभूति का निवारण किया गया और धर्म कहते विरुद्ध हुआ परस्पर अब न्याहत मेरी परिहति इसलिए व्याह तो परस्पर विरुद्ध नहीं है स्वरूप का निवारण किया गया अभी स्वरूप अनुभूति कहेंगे तो विरोध होगा अभी धर्म की अनुभूति कहते हैं आकाश का धर्म शब्द वायु में भी अनुत है, कहते हैं इससे व्याहत परस्पर विरोधनी परहकर्ता सिद्धांति छिद्रानृत्ति पुरोक्तिरधुना शब्दन वृत्ति वचसो व्याहति वचसो वचसो व्याहति व्याहति कचसोभूतिद्रानुतिर्न पूर्वोक्ति ऐसा है पूर्वोक्ति कैसा है छिद्रानुभूति न इति छिद्र अनुभूति यम शब्दानुभूति रिभोक्ता अभी क्या कहेगी शब्द की अनुभूति पहले किसका निषेध किया छिद्र अनुभूति छिद्र आकाश स्वरूप की अनुभूति वायु आदि में नहीं है ये पहले कहा था अभी शब्द अनुभूति अभी कहेगी व्याहत वचस्व व्याहति कुछ वचस्व शब्द में परस्पर विरोध हो कैसे होगा छिद्र की अनुभूति अभी कहेंगे तो विरोध होगा अवकाशात्मक छिद्र की अनुभूति वायुवादी में नहीं ये पहले कहा था अधना तो यम शब्दानुभूति अनुभूति शब्द की अनुभूति न की छिद्र की अनुभूति आकाश स्वरूप की अनुभूति वायुवादी में नहीं आकाश के धर्म शब्द की अनुभूति कही गई है इसे दोनों शब्द में व्याघात कैसे होगा व्याघात नहीं है कुछ मतलब आक्षेप कैसे होगा अर्थात विरुद्ध नहीं है ृतिरे दी गुरुक्षना सदा वज्रो व्या